संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व चित्रांगद और विचित्र वीर्य का चरित्र भीष्म का पराक्रम और दृढ़ प्रतिज्ञा तथा धित्राष्ट्रादि का जन्म वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय राजर्षि शांतनु की पत्नी सत्यव्रती के गर्भ से दो पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्र वीर्य दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे अभी चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजर्षि शांतनु स्वर्गवासी हो गए विष्णु जी ने सत्यव्रती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठाया उसने अपने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित किया वह किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं समझता था गंधर्वराज राज चित्रांगद ने यह देख कि शांतनु नंदन चित्रांगद अपने बल पराक्रम से देवता मनुष्य और असुरों को नीचा दिखा रहा है उस पर चढ़ाई कर दी तथा दोनों नाम राशियों में कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध हुआ सरस्वती नदी के तट पर तीन वर्ष तक लड़ाई चलती रही गंधर्वराज चित्रांगद बहुत बड़ा मायावी था उसके हाथों राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई देवव्रत भीष्म ने भाई की अंत्येष्टि किया करने के पश्चात विचित्र वीर्य का राजगद्दी पर अभिषेक किया विचित्र वीर्य भी अभी जवान नहीं हुए थे बालक ही थे वे भीष्म के आज्ञा आज्ञानुसार अपने पैतृक राज्य का शासन करने लगे विचित्र वीर्य थे आज्ञाकारी और भीष्म रक्षक जब भीष्म ने देखा कि मेरा भाई विचित्र यौवन में प्रवेश कर चुका है तब उन्होंने उसके विवाह का विचार किया उन्हीं दिनों उन्हें यह समाचार मिला कि काशी नरेश की तीन कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है उन्होंने माता की सम्मति लेकर अकेले ही रथ पर सवार हो काशी की यात्रा की स्वयंवर के समय जब राजाओं का परिचय दिया जाने लगा तब शांतनु नंदन भीष्म को अकेला और बूढ़ा समझकर सुंदरी कन्याएं घबराकर आगे बढ़ गईं उन्होंने समझा कि यह बूढ़ा है वहाँ बैठे हुए राजा लोग भी आपस में हंसी करते हुए कहने लगे कि भीष्म ने तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी अब बाल सफ़ेद होने और झुरियाँ पड़ने पर यह बूढ़ा लज्जा छोड़कर यहाँ क्यों आया है यह सब देख सुनकर भीष्म को रोष आ गया उन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक हर कर कन्याओं को रथ पर बैठाया और कहा कि छत्री स्वयंवर विवाह की प्रशंसा करते हैं और बड़े बड़े धर्मज्ञ मुनि भी किंतु राजाओं मैं तुम लोगों के सामने कन्याओं का बलपूर्वक हरण कर रहा हूँ तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीत लो या हार कर भाग जाओ मैं तुम लोगों के सामने युद्ध के लिए दट कर खड़ा हूँ इस प्रकार समस्त राजाओं और काशी नरेश को ललकार कर वे कन्याओं को लेकर चल पड़े भीस्म की इस बात से चिढ़कर सभी राजा ताल ठोकते और ओठ्स जबाते हुए उन पर टूट पड़े बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ सबने भीष्म पर एक साथ ही दस हजार बाढ़ चलाए परंतु उन्होंने अकेले ही सबको काट डाला उन्होंने बाणों की बौछार से भीष्म को रोकना चाहा, परंतु भीष्म के सामने किसी की एक न चली वह भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम जैसा था भीष्म ने उस युद्धस्थली में सहस्त्रों धनुष बाण ध्वजा कवच और सिर काट डाले भीष्म का अलौकिक और अपूर्व हस्तलाघव तथा शक्ति देखकर शत्रु पक्ष के होने पर भी सब उनकी प्रशंसा करने लगे भीष्म विजयी होकर कन्याओं के साथ हस्तिनापुर लौट आए वहाँ उन्होंने तीनों कन्याएं विचित्र वीर को समर्पित कर दी और विवाह का आयोजन किया तब काशी नरेश की बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा भीष्म मैं पहले मन ही मन राजा सालों को पति मान चुकी हूँ इसमें मेरे पिता की भी सम्मति थी मैं स्वयंबर में भी उन्हें ही चुनती आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं मेरी यह बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करें भीस्म ने ब्राह्मणों के साथ विचार करके अम्बा को उसके इच्छानुसार जाने की अनुमति दे दी और शेष दो कन्याएं अम्बिका और अम्बालिका को विचित्रवीर के साथ ब्याह दिया विवाह के बाद विचित्रवीर यौन के उन्माद में उन्मत्त होकर काम आसत हो गया उसकी दोनों पत्नियाँ भी प्रेम से सेवा करने लगीं सात वर्ष तक विषय सेवन करते रहने के कारण भरी जवानी में विचित्र वीर्य को क्षय हो गया और बहुत चिकित्सा कराने पर भी वह चल बसा इससे धर्मात्मा भीष्म के मन पर बड़ी ठेस लगी परंतु उन्होंने धीरे धर कर ब्राह्मणों की सलाह से विचित्र वीर्य की उत्तर क्रिया संपन्न की कुछ दिनों के बाद वंश रक्षा के विचार से सत्यवती ने भीष्म को बुलाकर कहा बेटा भीष्म अब धर्मपरायण पिता के पिंडदान सुयश और वंश रक्षा का भार तुम पर ही है मैं तुम पर पूरा पूरा विश्वास करके एक काम में नियुक्त करती हूँ तुम उसे पूरा करो देखो तुम्हारा भाई विचित्र वीर्य इस लोक में कोई संतान छोड़े बिना ही परलोकवासी हो गया है तुम काशी नरेश की पुत्र कामिनी कन्याओं के द्वारा संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो मेरी आज्ञा मानकर तुम्हें यह काम करना चाहिए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 परंतु सत्य नहीं छोड़ूंगा भूमि गंध छोड़ दे जल सरसता छोड़ दे तेज रूप छोड़ दे वायु वायुस्पर्श छोड़ दे सूर्य प्रकाश छोड़ दे अग्नि उष्णता छोड़ दे आकाश शब्द छोड़ दे चंद्रमा शीतलता छोड़ दे और इंद्र भी अपना बल विक्रम त्याग दे और तो क्या स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दे परंतु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़ने का संकल्प भी नहीं कर सकता भिस्म की भीषण प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति सुनकर सत्यवती ने फिर उनसे सलाह की और निश्चय अनुसार व्यास का स्मरण किया व्यास ने उपस्थित होकर कहा माता मैं आपकी क्या सेवा करूं? सत्यवती ने कहा बेटा तुम्हारा भाई विचित्र वीर्य निसंतान ही मर गया है तुम उसके क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न करो व्यास जी ने स्वीकार करके अंबिका से धित्राष्ट्र और अंबालिका से पांडु को उत्पन्न किया जब अपनी अपनी माता के दोष के कारण धृतराष्ट्र अंधे और पांडु पीले हो गए तब अम्बिका की प्रेरणा से उसकी दासी ने व्यास जी के द्वारा ही विदुर को उत्पन्न किया महात्मा मांडव्य के श्राप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए थे